मंत्र का मूल मूल का विचार हो चुका है इस मंत्रस्थ द्वितीय वाक्य के व्याख्यान रूप भाष्य की टीका में विचार चल रहा है प्रथम वाक्य का ही व्याख्यान रूप जो भाष्य है उसकी टीका में विचार चल रहा है आत्मा वा एक एव एव आत्मा वा इदम एक अग्रासितान्यन मिषत तो ये प्रथम वाक्य हैं इस वाक्य में सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित तो एक आत्मा ही जगत की उत्पत्ति से पहले विद्यमान है करके बताया गया तो इसमें विचार करते हुए टीकाकार ने ऐतरेय श्रुति का वाजस्नेही श्रुति के साथ विरोध की आशंका की पूर्व पक्षी के मुख से ही श्रुति यानी बृहदारण्य श्रुति वचन बताता है तथा अव्याकृत आसीत ये जो जगत है वह अपनी उत्पत्ति से पहले अव्याकृत था ऐसा बृहदारण्यक में कहा गया और यहां कहा जा रहा है जगत अपनी उत्पत्ति से पहले त्रिविध भेद रहित अखंड एक रस आत्मस्वरूप ही है करके तो अव्याकृत तो है त्रिगुणात्मिका माया तो जगत को एक श्रुति मायामय बता रही है उत्पत्ति से पहले और एक श्रुति आत्मरूप बता रही है इसलिए विरोध हो रहा है यह शंका की गई थी इस शंका का परिहार किया गया उपसंहार करके यानी बृहदारण्यक में आयत्रेय श्रुति से आत्मा पद का ले जाना और बृहदारण्यक श्रुति से अव्याकृत पद को ऐतरेय श्रुति में ले आना ये हैं उपसंहार और वाक्य बना इदम् अग्रेव्या और तच आत्मे आसीत इस प्रकार ये एक वाक्य बना बृहदारण्य में भी यही वाक्य बनेगा और ऐत्रेय में भी यही वाक्य होगा यानी एक वाक्यता हो जाएगी दोनों श्रुति में और अर्थ निकलेगा अपनी उत्पत्ति से पहले दोनों शाखाओं में कि अपनी उत्पत्ति से पहले जगत अव्याकृत यानी त्रिगुणात्मिका प्रकृति रूप ही था और वह त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है अव्याकृत शब्द तो उसे कहीं माया शब्द से तो कहीं अव्यक्त शब्द से तो कहीं तमह शब्द से कहा जाता है शास्त्र में वह आत्मरूप ही है यानी आत्मा में अध्यारोपित है इस प्रकार वाक्यार्थ होगा तो कोई विरोध श्रुति का नहीं होगा इसे बताया गया टीका में इति अनवद्यम इस वाक्य से इति न किंच अवद्यम का अर्थ होता है दोषों श्रुतियों का परस्पर विरोध नामक दोष और वो यहां पर नहीं है उपसंहार करके परस्पर एक दूसरे के पदों का श्रुति विरोध का परिहार होने से और अथवा इत्यादि से पक्षांतर को बताते हुए टीकाकार ने ये कहा था कि जगत का अधिष्ठान कोई न कोई सद्रूप विद्यमान है जगत रूप कार्य है तो उसका कोई न कोई कर्ता होगा बिना कर्ता के जगत होता नहीं ऐसा तार्किक भी कर्त्य हैं। जगत सकर्तृकम कार्यत्वात घटादिवत ये तार्किकों का अनुमान है ना ऐसे इसी अनुमान से तार्किक लोग ईश्वर को सिद्ध करते हैं जगत सकर्तृकम यानी जगत कार्य होने से किसी न किसी कर्ता से युक्त है उसका कोई न कोई कर्ता है वह कर्ता कौन है तो वह कर्ता नहीं हो सकता अल्पज्ञ अल्पशक्ति जीव तो मानना होगा कि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा ही जगत का करता है ऐसे यहां पर भी ये जो जगत का कोई न कोई करता है इसे बताने के लिए इदम अग्रे आसित ये वाक्य है ता में सद्रूपता दिखाने के लिए और फिर वो जो जगत का कारणभूत करता है वह अपने से भिन्न किसी जैसे कुलाल घट का करता अपने से भिन्न मिट्टी रूपी उपादान कारण का ग्रहण करके घट बनाता है ऐसे परमेश्वर रूप करता नहीं बना पाएगा जगत का अपने से भिन्न कोई उपादान ग्रहण करके इसलिए उसमें अखंडी कर रसत्व बताने वाले बाकी वाक्य हैं कि वह एक तो पहले कर्ता सिद्ध हुआ और आत्मव इस पद ने उस कर्ता को चेतन बताया और वह चेतन रूप कर्ता अखंड एक रस है इसे दिखाने के लिए एक और नान्य किंचन मिशत ये वाक्य है ऐसा एक प्रकार अंतर बता करके अभिन्न निमित्त उपादान कारणत्व जगत का चेतन परमात्मा में ही है ये बताया गया और इसी को ध्यान में रख करके छान्दोग्य का उदाहरण दे रहे थे कि अतएव छांदोग्ये इत्यादि से आज विचार करना है हम लोगों को तो अतएव छांदोग्ये सद सौम्य इदमग्र आसीत अस्य सद्रूप कारण संभावना तिद्यथम तदह एक इत्यादिना इत्यादि ना असत्कार सदैव सौम्य इदम तो ये जो वाक्य है यह सद्रूप कारण की संभावना बताने वाला है छादो की उपनिषद के छठवे अध्याय का उपक्रम वाक्य छठवे अध्याय का उपक्रम होता है द्वितीय खंड से प्रथम खंड में तो छांदो के उपनिषद के छठवे अध्याय के एक आख्यायिका ही बताइए है ना और द्वितीय खंड का ये प्रथम मंत्र वाक्य है कि सदैव सौम्य ईदम अग्र आशित तो। वाक्य क्या कर रहा है कि जगत रूपी कार्य का कारण की संभावना बता रहा है जगतरूपी कार्य का कोई न कोई सत्य कारण विद्यमान है सदरूप कारण की संभावना दिखाता है सदैव सौम्य इदमग्र आसीत इस वाक्य को सदात्मक जगत कारण की संभावना बताने वाला मानने पर ही आगे जो तदह एक आहु असदमग्रासित इत्यादि वाक्य से असत कारणवाद का अनुवाद करके निराकरण किया गया इसी संभावना को दृढ़ करने के लिए कि जगत का कारण सत है न कि असत ये दिखाने के लिए ही असत कारणवाद का निराकरण है ये कहा कि तत्सिद्य सिद्ध्यर्थम तत यानी जगत के कारण की संभावना शब्द से लेना और उस जगत कारण की संभावना की सिद्धि के लिए ही तदह एक आहु इत्यादि वाक्य से असतकारणवाद को वाद का निराकरण मूल श्रुति में किया गया तो इस प्रकार जगत का कारण सत है ये संभावित हुआ ऐसा नहीं मान करके कुछ अन्य अर्थ करते हैं यदि तो क्या होता है इसे कह रहे हैं कि अन्यथा सतो अद्वितीयत्व मात्र विवक्षायाम अप्रस्तुतत्व प्रसंगातो तो, तो अन्यथा यानी सदैव सौम्य इदम अग्रासित इस वाक्य को सद्रूप जगत कारण की संभावना बताने वाला न मानने पर यह अन्यथा शब्द का अर्थ निकलेगा क्या होगा तो कहते हैं असिद्धस्य सतह तो असंभावित जो सत है उसमें एकमेवा द्वितीयम इस वाक्य से अद्वितीय तो मात्र विवक्षित मानने पर तस्य तस्तुतत्व प्रसंगात तो ये जो है सत अद्वितीय हैं ये कथन अप्रस्तुत यानी अप्रकृत कथन होगा तो इसलिए पहले जिसकी अद्वितीयता बतानी है उसको सिद्ध करना होगा उसमें फिर अद्वितीयता को बताना है मतलब अद्वितीयत्व तो हो जाएगा विधे, अद्वितीयत्व का अर्थ है अखंड एक रसत्व यानी त्रिविध परिच्छेद राहित्य रूप अखंड एक रसत्व कहो अद्वितीयत्व तो कहो ये यदि बताना है तो वो हो जाएगा विधे जिस वाक्य जिस अर्थ को बताता है उसे विधेय कहते हैं और जिसमें बताता है वह उद्देश्य होता है और उद्देश्य होता है प्रसिद्ध उद्देश्य उद्देश्य उद्देश्य उसे कहा जाएगा प्रसिद्ध होता है तो पर्वत उद्देश्य है वो है प्रसिद्ध प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखता है और अग्नि नहीं दिखता इसलिए वो हो जाएगा विधेय तो ऐसे सत को अद्वितीय बताने से पहले सत में अद्वितीयत्व का विधान करने से पहले विद्यमान दिखाना पड़ेगा उसकी संभावना बतानी पड़ेगी तो संभावना बताने वाला कौन प्रमाण है उसको सिद्ध करने वाला सत यहां पर सदैव सौम्य इदमग्र आसित एकमेवा द्वितीय में सत उद्देश्य है और आपका एकमेवा द्वितीयत्व ये विधेय हैं तो इसके लिए जरूरी है कि जो उद्देश्य है सत उसे पहले अलग वाक्य से सिद्ध करना अलग वाक्य हो या प्रत्यक्ष प्रमाण हो किसी न किसी प्रमाण से उसे विद्यमान दिखाना पड़ेगा तो सत तो प्रत्यक्ष आदि लौकिक प्रमाण का विषय है ही नहीं इसलिए क्या किया जाएगा सदैव सौम्य इदम, इदमग्र आशीत इस वाक्य को माना जाएगा केवल सत का निश्चायक वाक्य सत में सद्रूपता बताने वाला वाक्य विद्यमानता बताने वाला वाक्य तो इस प्रकार सदैव सौम्य ईदमग्राशित इस वाक्य से प्रसिद्ध हुआ सत प्रसिद्ध हुआ का मतलब अस्तित्व निश्चित हुआ उसका तो ये किया जा सकता है अद्वितीयत्व का विधान नहीं तो असिद्ध सत में अद्वितीयत्व को बताना ये अप्रस्तुत प्रसंग माना जाता है तो ये कहा अन्यथा सतह ये ष्टअंत है अद्वितीय तो मात्र विवक्षायाम तस्तुतत्व प्रसंगात तो सत तो प्रस्तुत यानी प्रकृति ही नहीं है तो अप्रकृत अर्थ में अभी अद्वितीयत्व बताया जा रहा है ये माना जाएगा तो इस प्रकार उस वहां पर भी दो वाक्य हुए ना एक उद्देश्य को सिद्ध करने वाला और फिर दूसरा एकमेव में वितीय यह वाक्य उसमें अद्वितीयत्व का विधायक वाक्य विधायक का मतलब विधि वाक्य नहीं समझना प्रतिपादक इस अर्थ में विधायक आता है और विधेय शब्द का अर्थ निकलेगा प्रतिपाद्य अद्वितीयत्व विधेय है का मतलब पुरुष प्रयत्न साध्य है जैसा कर्म विधे होता है ऐसा नहीं प्रतिपाद्य तो सत में अद्वितीयत्व तो प्रतिपा है।, है ऐसा मानना अप्रस्तुत प्रसंग होगा यदि सत को पहले सदैव सौम्य इदमग्राशित वाक्य से सिद्ध न करें आगे हैं अस्मिन् अपि अस्म अख्याणस अद्वितीयवात एव सद अपि अति तो अस्मिन् अपि व्याख्याने तो इस व्याख्यान में भी क्या होगा ये अथवा करके जो एक व्याख्यान शुरू हुआ था ना दूसरा दुस, उसी का प्रसंग ये चल रहा है टीका में जो छठवीं पंक्ति है अथवा जगत अधिष्ठानम यहां से प्रारंभ हुई है ने अंतिम में आता है छठवीं पंक्ति के अंतिम में। यहां से एक अलग व्याख्यान प्रारंभ हुआ पक्षांतर इसलिए उसे यहां पर कह रहे हैं अस्विन अपि व्याख्यान इसका अर्थ है कि अपी शब्द बता रहा है पहले भी एक व्याख्यान हो चुका है पहले क्या व्याख्यान हो चुका है स, ये जो है आपका बृहदारण्य श्रुति का विरोध और ये ऐतरेय श्रुति का परस्पर विरोध परिहार करने के लिए उपसंहार प्रकार को अपना करके वो एक प्रकार बताया था ना तो उपसार करके व्याख्यान किया गया वो जो एक प्रकार है उस प्रकार से भी जगत का मृषा तो शिद्ध हुआ और इस प्रकार से भी अथवा इत्यादि से बताया गया जो दूसरा प्रकार है उस प्रकार से भी किए गए व्याख्यान में अनात्मा जो जगत है उसमें मृष्यात्व सिद्ध होता है ऐसे लगाना अस्मिन अपि व्याख्याने तद अन्यस्य मृष्यात्म अपि सिद्ध तो पूरो व्याख्यान से अलग जो व्याख्यान किया गया अथवा इत्यादि से इस व्याख्यान वाले पक्ष में भी तद अन्यस्य में अन्य से लेना सदरूप आत्मा को और तद, तद शब्द से लेंगे और तद अन्य शब्द का अर्थ निकलेगा असत असत यानी अनात्मा तो अनात्मा में तद अन्य से का अर्थ निकलेगा तो अनात्मा में मृषात्व अपी तो इस द्वितीय व्याख्यान में भी अनात्मा जो प्रकृति तथा प्राकृत जगत है उसका मृषात्व सिद्ध होगा कैसे तो इसके लिए कहा कि कारणस्य अद्वितीय एवं बीच में है ना व्याख्यान के बाद कि कारणस्य अद्वितीयत्वात एव च तद अन्य मृषात्व तो कारण अद्वितीय है तो अद्वितीय का मतलब सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित है तो विजातीय अनात्म पदार्थ यदि विद्यमान होगा तो विजातीय भेद रहित नहीं होगा तो अद्वितीय तो सिद्ध नहीं होगा कारण में विजातीय वस्तु रहेगी तो तो यहां पर जो हो, पहले सदैव सो में इदमग्र आसित इस वाक्य से उद्देशभूत सत की संभावना बताई गई और एक मेवा द्वितीय वाक्य ने अखंड एक सत का बताया और वो सत ही अखंड रस सत ही जगत का कारण है ऐसा बताने से ये इस व्याख्यान में कारण से पर से लेना वो अखंड रस बताया गया जो कारण है सत उसके अद्वितीयत्व की सिद्धि के लिए यानी अखंड एक रसत्व की सिद्धि के लिए ही मानना होगा तद अन्य मृषात्व तो अनात्मा मृषा है प्रकृति तथा प्राकृत जगत उसे सत्य मानने पर कारण में अखंड एक रसत्व सिद्ध नहीं होगा इस अभिप्राय से कहा कि तद, तद अन्य अपि सिद्धेति आगे हैं, कार्यस्य कार्य कारणत्वम अपि तथा इति वक्षमाना सिद्धेति इति न किवध्यम तो जब कार्य को मृषा मानेंगे तद अन्य शब्द में तद से कारण को लिया गया सदरूप कारण को तो तद अन्य हो गया असत वो हुआ कार्य तो कार्य मृषा है ये सिद्ध हुआ तो कहे कार्य मृषा होने से कार्य से मृषात्व सती ये सति सप्तमी है कार्य में तो सिद्ध हो जाने पर तन निरूपित कारणत्व अभी तथा तो तन निरूपितम में तत्शब्द का अर्थ है कार्य तो कार्य से निपित जो कारणत्व है कार्य से निपित कारणत्व भी तथा होगा यानी मृषा होगा तो कारण में भी तो सिद्ध होगा तो इस प्रकार कार्य कारण दोनों भी मृषा है कार्यत्व तो विशेष के तरह कारणत्व तो विशेष से भी रहित ही मानना पड़ेगा जो अबाधित वस्तु है पदार्थ उसे और फिर तथाविध आत्मज्ञात तो तथाविध आत्मज्ञान का अर्थ निकलेगा मृषा कार्यत्व कारणत्व रूप विशेषता से रहित ये तथाविध शब्द का अर्थ निकलेगा तथाविध जो आत्मा है जिसमें न कार्यत्व है न कारणत्व है ऐसे आत्मज्ञान से मुक्ति रपी वक्षमाना तो वक्षमान जो मुक्ति है तस्य तसे तावदेव चिरम यावनोक्ष अथ वाक्य से छोग्य में बताई गई जो मुक्ति है वह भी सिद्ध होगी तो मुक्तिरपि वक्षमा सिद्धि थी इति न किंचित अवध्यम अवध्यम यानी दोष तो कोई भी दोष नहीं है किंचित न किंचित अवध्यम का अर्थ निकलेगा निर्दोष सिद्धांत होगा दोनों पक्ष जो दो व्याख्यान बताए गए एक उपसंहार को लेकर के व्याख्यान और एक यहीं पर आत्मा वह ईदमग्र आशित इस वाक्य को बताया गया जगत का उत्पत्ति से पहले अस्तित्व का निश्चायक और फिर यानी जगत का कोई न कोई कारण विद्यमान है कारण रूप से जगत का अस्तित्व बताया गया और वह कारण चेतन है इसे आत्म इस वाक्य ने बताया और वो जो चेतन कारण है उसके अखंड एक अखंडी को बताया एक अद्वितीय ना और नान्यत किंचन मिश्रित इस वाक्य ने ये जो द्वितीय व्याख्यान रहा इस द्वितीय व्याख्यान में भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है दोनों व्याख्यान निर्दोष है इसलिए दो बार आया न किंचित अवध्यम न किंचित अवध्यम ऐसा अब फिर से दीपिका कार की चर्चा करते हैं टीकाकार पहले एक बार की थी किसको लेकर के दीपिका की चर्चा आई थी किस प्रसंग में मिशत शब्द का अर्थ टीकाकार दीपिका दीपिका टीकाकार करते हैं आशीत ये बता करके दीपिकाकार का, का पक्ष बताया था ना अब फिर से दीपिकाकार का जो इस वाक्य का व्याख्यान है पूरे वाक्य का तात्पर्य अर्थ दीपिकाकार ने जो बताया उसका अनुवाद करके उसमें दोष बताते हैं यानी दीपिकाकार का खंडन कर रहे हैं टीकाकार यहाँ पर आनंदगी तो दीपिकायांतु इदम आत्म आसीति सामिकोर स इति वत तो कहते हैं कि दीपिका कारण आत्मैव आशीत ईदम आत्मैव आशीत ये जो यहां पर ईदम पदार्थ और आत्मा पदार्थ ये दोनों के वाचक इदम शब्द और आत्मा शब्द का समानाधिकरण प्रयोग हुआ है ना सामानाधिकरण्य बताता है कई अर्थ में होता है ना सामानाधिकरण विशेषण विशेष भाव अर्थ में भी होता है मुख्य एकत्व अर्थ में भी होता है बाध अर्थ में भी होता है तो दीपिका कार ने इसे मुख्य एकत्व अर्थ में ने तत्व मे मुख्य एकत्व अर्थ में सामानाधिकरण्य है और यहां पर ईदम आत्मैव आशीत ये सामान अधिकारण्य माना था आपके विशेषण विशेष्य अर्थ में एक व्याख्यान में दो दो व्याख्यानो है ना उन दो व्याख्यानों में से लेकिन टीकाकार बता क्या दीपिकाकार कहते हैं कि ईदम तू ईदम आत्म आशीत तो यहां पर इदम शब्द का और आत्मा शब्द का जो समानाधिकरण प्रयोग है वह बाध में है इसलिए कहा कि समानाधिकरण नियम बाधायाम बाधा का मतलब किसी को बाधा यानी चोट पहुंचाना पीड़ा पहुंचाना यह नहीं बाध का मतलब मिथ्यात्म निश्चय तो जगत के नाम रूपात्मक स्वरूप का बाध यानी मिथ्यात्व निश्चय इस अर्थ में समानाधिक सामानाधिकरण्य है ऐसा दीपिकाकार का कथन है इसके लिए दृष्टांत बताते हैं कि सामा, सामानाधिकरण्य आपके बाध अर्थ में भी होता है इसका एक उदाहरण है य चोर स स्थानुतिवत ये दृष्टान्त है कि जो चोर हैं वह स्थानु है तो यहां पर यह पदार्थ और स पदार्थ एक अर्थ को बताते हैं ना दोनों यदोर नित्य संबंध तो यह शब्द और शब्द बता रहे हैं स्थानु को स्थानु के भी दो स्वरूप हैं एक सामान्य स्वरूप एक स्थानुत्व तो स्वरूप सामान्य स्वरूप है स्थानु किसको कहते हैं स्थानु शब्द का अर्थ मालूम है कि नहीं ठूठ हाँ. जो पेड़ को ऊपर ऊपर से काट दो एक निश्चित ऊंचाई पर तो बचा हुआ जो भाग है उसे स्थानु कहते हैं और उस स्थानु में चोरत्व का पहले विधान हुआ चोरत्व की प्रतिति हुई कि ये चोर हैं करके रात में मंद अंधकार में स्थानों का सामान्य स्वरूप दिख रहा है और विशेष स्वरूप स्थानों तो नहीं प्रतीत हो रहा गांव के बाहर थोड़ा दूरी पर वो पेड़ था उसको काट करके ठूंट बचा हुआ है उस ठूट में प्रतीत हो रहा है कि कोई ना कोई चोर वहां पर खड़ा है यदि खड़े हुए मनुष्य की ऊंचाई का ठूंट है तो और बैठे हुए मनुष्य की ऊंचाई का है तो बैठा हुआ मनुष्य ऐसा प्रतीत होगा और फिर पास में जाते हैं टॉर्च वगैरह लेकर के तो स्थानुत्व टॉर्च के प्रकाश में प्रतीत होता है तो यह स्थानु स चोरह यहां पर पहले जो चोर और स्थानु इनमें समानाधिकरण प्रयोग है ये बाध अर्थ में है नहीं तो चोर और स्थानु एक थोड़ी हो सकता चोर तो मनुष्य होगा कोई न कोई और स्थानु तो एक स्थिर पदार्थ है स्थावर है इसलिए यहां बाध अर्थ में चोरत्व का बाध करके स्थानुत्व बताया जा रहा है ऐसे ही आत्म इदम आत्म आशित में इदम, पदा, इदम पद का जो अर्थ है अभिव्यक्त नाम रूपात्मक जगत इसका बाध करके आत्मरूपता बताई जा रही है जगत के सामान्य स्वरूप में जगत का सामान्य स्वरूप क्या है सत चित आनंद अस्थिभा प्रिय को लेकर के वो सामान्य स्वरूप है ना प्रत्येक वस्तु में है और जगत तो ये सब में नहीं है आत्मा में जगत तो नहीं है न लेकिन सचित आनंदत्व तो आत्मा में भी है और अनात्मा जगत में भी है कार्य में भी है कारण में भी सच्चिदानंदत्व है तो कार्यगत जगत रूपी कार्यगत जो अभिव्यक्त नाम रूपात्मक कार्य रूप है उसका बाध करके बचा हुआ जो सच्चिदानंद अंश है उसमें आत्मत्व का कथन हो रहा है वो आत्मा है तो इस प्रकार ये बाध में ऐसा दीपिका दीपिकाणे माना तो दीपिका या तो इद्मात्म आसीत सामकरण्य और सस्थानुवतनी जगत विशिष्ट आत्मतिभासन तत्र बाध अनुपत् स्थिति कालम पिताज्य अग्रशबन सृष्टे प्राचीन काल उपादी तो ये कहते हैं आगे कि इदानिम जगत विशिष्ट आत्म आत्मतिभासेन तो इस समय तो जगत विशिष्ट आत्मा का प्रतिभान हो रहा है ना प्रतिभास का मतलब प्रतिभा यानी ज्ञान प्रतीति प्रतिभास प्रतीति प्रत्यय ज्ञान ये पर्यावाचक शब्द है तो ये कहते हैं तो जगत विशिष्ट आत्मा की प्रतीति ईदानी में यानी स्थिति काल में हो रही है तत्र बाध अनुपत्या प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जगत विशिष्ट आत्मा की प्रतीति होने से तत्र तत् जगत की स्थिति काल में जगत का बाध अनुपन्न होने से अनुपत्तिया जगत के बाद की अनुपत्ति है असिद्धि है इसलिए क्या किया तो स्थिति कालम परित्यज्य जिस काल में जगत का बाध संभव नहीं हो पा रहा है उस काल का परित्याग करके अग्रे शब्देन तो अग्र शब्द अग्र है कि अग्रे लिखा है नए पुस्तक में ग पर एक एकार की मात्रा है कि आकार की अग्र तो अग्र शब्देन न हे प्राचीन काल उपादीये तो ये है कि अग्र शब्द से क्या किया जा रहा है जगत की उत्पत्ति से पहले का समय लिया जा रहा है उपाधि यानी गृह थे और सृष्ट ये, ये किस लिए किया जा रहा है ऐसा अग्र शब्द से जगत की उत्पत्ति से पहले वाला काल क्योंकि स्थिति काल में जगत का बांध संभव न होने से ऐसा दीपिका दीपिकाकार ने कहा है आगे कहते हैं कि सृष्ट प्रपंच बाधया सिद्धस्य रसत्वस्य एकादी शब्दा इति न कस्यापि इति न अनाथक्यक्तिकाया इति उत्तम ऐसा न करना इति का अन्वय दीपिका के साथ प्रपंच बाधया जो कार्य रूप प्रपंच है उसके बाद से सिद्ध जो अखंडीकर सत्व है आत्मा में प्रपंच का बाद हुआ तो आत्मा अपने आप ही अखंडीकर सिद्ध होगा तो सिद्ध से अखंडिकसत्व स्पष्टीकरणार्थम एकादी शब्दा तो इसलिए फिर यदि जगत का बाध सिद्ध होने मात्र से ही अखंड एक रसत्व सिद्ध हो रहा है तो मूल श्रुति में एक और नान्यत किंचन मिषत ये वाक्य प्रयोग तो व्यर्थ हो जाएगा ना जो जगत के बाद से ही अखंडीकर सत्व तो सिद्ध हुआ उसी को सिद्ध करने के लिए फिर से एक मेवा द्वितीय इत्यादि शब्द एक, एक एव और नान्यत किंचनिषत इन शब्दों का प्रयोग व्यर्थ हो जाएगा कहते तो व्यर्थ नहीं वो बाद से सिद्ध जो अखंडीकर सत्व तो है आत्मा का उसी का स्पष्टीकरण करने के लिए एक और नान्यत किंचन मिश्रत ये वाक्य है ये शब्द है इसे कहा दीपिका में दीपिकाकार ने तो ये लिखते हैं कि सृष्ट प्रपंच बाधया सिद्ध से अखंडीकर सत्व एकादी शब्दा इति न कस्यापि इति उक्तम। तो इस प्रकार किसी भी एक एव और नान्यत किंचन इत्यादि शब्दों में से अनर्थक्य किसी का भी नहीं है यानी कोई भी व्यर्थ प्रयोग नहीं है। यह स्पष्ट करना अर्थ है और बाद से ही एक मेवा क्या नाम अखंड एक रसत्व सिद्ध होता है अब ये आगे तत्र अग्र शब्द इत्यादि के द्वारा आनंदगिरी जी जो यहाँ के टीकाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं वे दीपिका के व्याख्यान में जो दोष हैं उसे बता रहे हैं दीपिका टीका में जो दोष आता है इस व्याख्यान में वो दोष बताते हैं कि तत्र त्र शब्दस्य न प्रयोजनम् आरोप्य प्रतिति दशायाम प्रयोजन आरोप्यतीदायाचोर सस्थानु इदर्शन इहापी जगत्ति तबाधन से न्यायवाद प्राग प्रतीत बाध अनुपत्तिश ये वाक्य हैं दीपिकाकार के इस व्याख्यान में अग्रे पद का वैर्थ नामक दोष आता है अग्रे पद व्यर्थ होता है ये टीकाकार बता रहे हैं अग्रे पद की सार्थकता बताने के लिए दीपिकाकार ने क्या कहा था कि स्थिति काल में जगत विशिष्ट आत्मा की प्रतीति होने से जगत का बाद संभव न होने से स्थिति काल से पूर्ववर्ती काल को लेने के लिए अतीत काल को लेने के लिए अग्रे शब्द का प्रयोग किया है अग्रे, अग्रे प्रयोग इसीलिए सार्थक है ऐसा और वहां पर जाकर के बाद होगा ये मान रहे हैं व्याख्याकार दीपिका व्याख्याकार और अग्रे शब्द की सार्थकता दिखा रहे हैं लेकिन टीकाकार युक्ति से ये बता रहे हैं आनंद जी टीकाकार या आनंद गिरी जी ये बता रहे हैं कि अग्रे शब्द निरर्थक ही होगा आग्रे शब्द से पूर्व काल में तो तब पहुंचना उचित होगा जब स्थिति काल में जगत का बाद संभव न हो लेकिन स्थिति काल में भी जगत का बाद संभव है जैसे यह चोर सस्थानु इसे समझने के लिए कोई पूर्ववर्ती काल की कल्पना थोड़ी करनी पड़ती है बस है। जहां पर चोर की प्रतीति हो रही है उसमें किसी प्रकार से प्रकाश कर लो तो आ, उसी समय चोर का बाद होगा स्थानुत और स्थानुत्व का निश्चय होगा स्थानुत्व का निश्चय होते ही चोर का बाद होगा ये दोनों युगपथ होते हैं साथ ही साथ अध्यस्त का बाद और अधिष्ठान का ज्ञान इनमें कार्यकारण तो है लेकिन पौरापर्य नहीं है क्रम नहीं है कि पहले अधिष्ठान का ज्ञान होगा फिर एक क्षण बाद आपका अध्यस्थ का बाद होगा ऐसा नहीं ये दोनों जैसे अंधकार का जाना और प्रकाश का आना युगपथ होता है एक काला व छ होते हैं दोनों ऐसे ये भी अधिष्ठान का ज्ञान होना स्थानुत्व का ज्ञान हुआ चोरत्व का बाद हुआ ज्ञान से निवृत्ति का नाम बाद है तो ये कह रहे हैं कि यथा कहा गया योर तत् अग्र शब्द से न प्रयोजनम तो अग्र शब्द तत्र दीपिका के व्याख्यान में अग्रिय शब्द का कोई प्रयोजन प्रतीत नहीं हो रहा है अतीत काल में बाध करना रूपी क्यों तो कहते स्थिति कालम का न प्रयोजनम आरोप्य प्रती दशायाम एव आरोप्य प्रती एक पद है ना एक पद होना चाहिए नहीं तो आरोप्य लेवंत प्रतीत हो रहा है और प्रयोजनम आरोप्य ऐसा अर्थ निकलेगा न प्रयोजनम आरोप्य आरोप न करके ऐसा अर्थ निकलेगा ना हो न प्रयोजनम यहां वाक्य पूरा है अग्रे तत्र अग्र शब्द से न प्रयोजनम और फिर आरोप्य प्रतीति दशायाम ये एक पद है आरोप्य कहते हैं अध्यारोपित पदार्थों को तो आरोप्य की प्रतीति दशा यानी अवस्था तो आरोप्य की प्रतीति अवस्था में ही याने स्थिति काल में ही जगत, जगत रूपी आरोप्य का प्रतीति आरोप्य की प्रतीति दशा है स्थिति काल स्थिति काल में जगत प्रतीत हो है ना इसलिए आरोप्य प्रती दशा का अर्थ निकलेगा स्थिति काल तो स्थिति काले ये वा। इसको समझाने के लिए उदाहरण बता यश चोर स इत्यादि बाध दर्शने न तो यश चोर स स्थानु यहां कोई पूर्व काल की कल्पना करनी नहीं पड़ती है चोर के प्रतीति काल में आरोप चोर के प्रतिथि काल में ही उसका बाद हो जाता है तो बाद दर्शन इी तो यह का हैं है में और दार्ष्टान्त है जगत का स्थिति जगत के स्थिति काल में ही क्या होगा कि जगत् प्रतिति दशायाम प्रतिदशाया तो दृष्टानक में भी जगत का प्रतीति जगत प्रतिती दशा का मतलब स्थिति काल में ही तद बाधन न्यायत् न्यायत्थ औचित्या तो तद बाधन से यानी जगत बाधनस्य से औचित्या जगत की प्रतिति काल में ही जगत का बाध करना उचित होगा इसलिए सृष्टे प्राक प्रतितस्य बाध अनुपत्य एक दूसरा हेतु बताया एक पहला हेतु है न्यायत्वात यहां तक यानी आरोप जगत की काल में ही जगत का बाध उचित होने से एक हेतु हुआ दूसरा हेतु बताया जा रहा है सृष्टि प्राक प्रतितस्य बाध अनुपत्य सृष्टि से पहले जो प्रतीत हो रहा है। तो सृष्टि से पहले तो कौन प्रतीत हो रहा है अखंड एक रस आत्मा आ, आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसत नान्यत किंचनिषद ये वाक्य तो ये बता रहा है न कि जगत की अभिव्यक्ति से पहले एक में सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित तो एक आत्मा ही था और वो जो आत्मा है उसका बाद हो सकता है क्या कारण का तो बाद बाद नहीं होता है ना कार्य का बाद होता है कार्य का मतलब विकार का असत का अनात्मा का और कारणत्व आरोपित है आत्मा तो वस्तु तो तो कारणत्व रूप विशेषता से भी नहीं थे रहित है निर्विशेष है इसलिए तो अखंड एक रस कहा जा रहा है निर्विशेष तो उस समय बात नहीं होगा क्योंकि आत्मज्ञान के कोई साधन नहीं है आत्मा होने पर भी जैसे सुसुप्ति के समय ज्ञान नहीं होता है वो ज्ञान के जो साधन है वेद और वेदोपदेष्टा और वेद का उपदेश जिसको किया जा रहा है वह न होने से अधिष्ठान का ज्ञान उस समय नहीं होगा और अधिष्ठान का ज्ञान ही नहीं होगा तो बाद कैसे होगा इसलिए कहा कि सृष्टि प्राक प्रतितस्य बाध अनुपपत्तेस्य तो बाद की बाद भी संभव न होने से इन दो हेतुओं से यह बताया गया कि अग्रे जो जगत की उत्पत्ति से पहले वाली अवस्था बताने के लिए इस व्याख्यान में कहा गया और उसका उद्देश्य है कि स्थिति काल में बाध नहीं हो पा रहा है इसलिए प्राग काल में बाध दिखाना है ये अनुचित होगा ये दोष है इस व्याख्यान में ऐसा स्टीकाकार का कथन है दृष्टान्त के लिए उदृष्टान्त के लिए लेकिन ये कहते स्थिति काल में होगा ही नहीं बाद और वहां वो के लिए वो दिया था ऐसा आगे हैं किंच कालत्रे अच्छा समय हो गया तो बाकी किंच इत्यादि से हम लोग कल देखते हैं